नया तो है। कभी जा हो जाते हैं है? है? कभी तेल से वायु ऐसी जल से कभी से भी व्यथित हो जाते हैं तो ये जो योगी भूतों पर विजय प्राप्त कर लेगा वो ऐसे व्यथित होगा कभी नहीं होगा भूत तो उसके लिए अनुकूल परिस्थिति में आने का देखिए तो यहाँ पर इस स्थल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्तो संचारी गणना करना, करना इस स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थवस्तु किसके हैं इस पांच रूप हैं। पहला रूप रूप रूप क्या है? इस तीसरा सूक्ष्म चतुर्थ रूप अन्वय और पंचम रूप अर्थवस्त्र ये भूतों के पांच रूप हैं। भूतों के इस स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्व में संयम करने के अर्थवत्व में, में? हाँ भूतों के स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्व रूप में संयम करने से अर्थवत्व रूप में पांच रूप है भूतों के स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्व रूप में संयम करने से भूतों पर विजय प्राप्त होती है भूतों पर क्या प्राप्त होती है पार्थिवाद्या करते है पृथ्वी अच्छा, आदि में, में।, में, वाली। में रहने वाली पृथ्वी आदि में रहने वाले कौन शब्द आदि पृथ्वी में रहने वाला शब्द और वायु में रहने वाला क्या है शब्द और स्पर्श दू है ना? उत्तर उत्तर भूतों में हो जाते है ना तो न्याय के अनुसार शब्द केवल किसमें रहता है आकाश में दूसरे शास्त्रकारों के अनुसार जो है ना वो उत्तर वर्ती सभी को गुण हो जाता है वायु काम हो जाएगा जा, सबको गुण हो जाएगा तो शब्द किसमें रहेगा आकाश में वायु में क्या रहेगा शब्द और स्पर्श दो और तेज में क्या रहेगा शब्द स्पर्श और भूत और जल में पृथ्वी में क्या रहेगा सब शब्द स्पर्श रूप और ये सब रहेंगे तो शब्द आदि विशेष ये किसमें रहते हैं पृथ्वी जाति में पांचों विशेष किसमें पृथ्वी में है में। ना और चार विशेष जल में तीन विशेष तेज में दो विशेष वायु में और एक विशेष आकाश उन पांचों के अंतर्गत बताना है इसको को बताना है ना कौन पास अंतर्गत बताते हैं पृथ्वी आदि में रहने वाले पृथ्वी आदि में रहने वाले विशेष सह आकारादी धर्मे आकार आदि धर्मों के साथ पृथ्वी में रहने वाले आकार आदि धर्मो के साथ शब्दादी विशेष स्कूल धर्म कहे जाते हैं आकार आदि धर्मों के साथ ध्यान देंगे जो वस्तु है उसका कोई ना कोई आकार अवश्य है जैसे कि घट को हम देखते हैं तो घट है की आकृति है कि नहीं है गो को देखते हैं तो गो की भी है? वो देखते वो क्या है तो मनुष्य की क्या है आकृति आकृति के लिए ही आकार शब्द हैं अब देखना जो वस्तुएं आंख से दिखाई देती है ना उसकी आकृति भी आँख से दिखाई देती है और जो वस्तु आँख से नहीं दिखाई देगी उसकी आकृति आपसे दिखाई देगी पर यदि वस्तु है तो आकृति अवश्य है है ना चाहे वो आकृति चक्ष हो अथवा चक्ष न हो तो जब शब्द विषय है तो उनकी आकृतियां भी है इनकी क्या है आकृति अब ध्यान लेने तो आकार का आकृति, आकार आदि धर्मों के साथ आदि से ले लेना शब्द शब्द है तो उसमें क्या रहेगा शब्दत्व रहेगा है और स्पर्श है तो रहेगा आदि से उसमें आसारण धर्म शब्द के साथ विशेष इस शब्द जाते हैं लग गया किसमे रहते हैं ये शब्द आदि हाँ पृथ्वी आदि में कहा ना पृथ्वी आदि में रहने वाले आदि के आगाश आ जाए तो पृथ्वी आदि में रहने वाले कौन और किसके सहित में प्रधानी है ना आकर में रहने आदि साथ तृतिया होती योग ने पास की पृथ्वी में रहने वाले आकार आदि धर्मो के साथ शब्दादी विशेष स्कूल शब्द से कहे जाते हैं स्कूल शब्द से कौन कहे जाते हैं शब्द विशेष और किसके साथ आकार आदि धर्मों के साथ हाँ तो शब्दादी विशेष क्या हो जाएंगे प्रधान और कौन है उसके आकार तो हो गये अब शब्द विशेष ध्यान देंगे क्या शब्द को क्या कहते हैं सृज कहते संगीत में सज्ज गेदेश सज कैसे है न हाँ बोलो अमर कोश से उसके नाम गिनाया है तो बता सकते कौन कौन हाँ वही बोलो गांधार ये सब है ना है क्या दैवत ऐसा कुछ है तो सट गांधार आदि सब शब्द विशेष गांधार आदि क्या है ये शब्द विशेष है और स्प्त देखना श्री कूष्णा जी स्पर्श विशेष श्री कूष्णा जी स्पर्श विशेष और ये भेज बोलो और नहीं कि तो है ना है क्या शुक्ल शुक्ल कपी चित्र ये हो गए तो ये क्या हो गए और मधुर अम्न लवन कटू कर क्या हो गई गयी विशेष हो गए और और सुर्वी सुर्वी क्या हो गई जाएगी प्रथम पंथी एक पृथ्वी आदि यह पृथ्वी आदि पंच भूतों का प्रथम रूप है यह भूतों का क्या है प्रथम रूप है ध्यान देंगे सूत्र में भूतों के पांच रूप बताए गए हैं तो प्रथम रूप क्या हो गया आकार आदि धर्मों के साथ विशेष है ना आकार आदि धर्मों के साथ शब्द विशेष यह भूतों का प्रथम रूप है और द्वितीय रूप देखेंगे भूतों का द्वितीय रूप हम स्व भूतों का द्वितीय रूप है स्वसामान्य स्वसामान्य अर्थ है स्वसाधारण ये अपना साधारण धर्म अपना साधारण धर्म में द्वितीय रूप स्वसामान्य है स्व सामान्य का क्या है स्वसाधारण धर्म साधारण धर्म को सामान्य कहते हैं धर्म अपना साधारण धर्म स्व सामान्य मतलब अपना साधारण धर्म और मूर्ति ही भूमि ही मूर्ति का था यहाँ पे कठोरता कठोरता मूर्ति का क्या है <laughs> तो लक्षणा से अर्थ करना पड़ेगा की कठोरता भूमि का स्वरूप है सूक्ष्म स्वरूप आया ना मूर्ति मतलब कठोरता भूमि का स्वरूप है या कठोरता भूमि का स्वासामान्य है स्वासामान्य है ना कठोरता भूमि का स्वासामान्य है या कठोरता भूमि का साधारण धर्म है कठोरता भूमि का सामान्य धर्म है कठोरता क्या भूमि का सामान्य धर्म सामान है अच्छा सामान्य लक्षण भी कह सकती कठोरता भूमि का क्या है सामान्य धर्म है या सामान्य लक्षण है तुम्हें वो जन्म स्नेहो जलम का भी लक्षणा तो से अर्थ करना स्नेह जल का स्वरूप है या स्ने सामान्य है या जल का साधारण लक्षण है स्ने का क्या है साधारण लक्षण है उष्णता उष्णता वन्नी का स्वरूप है या उष्णता वन्नी का स्व है या उष्णता वन्नी का साधारण धर्म है साधारण लक्षण है भी कह सकते साधारण धर्म का अर्थ साधारण लक्षण वायु प्रणामी ध्यान देंगे उछड़का वगैरह शब्द है ना और उसमें गुण का वाचक है मूर्ति कठोरता गुण का है तो का प्रणामित्व कर देना प्रणामित्व करणामी कर बहने वाली प्रणामित्व क्या बहना तो प्रणामित्व वायु का स्वरूप है या प्रण प्रणामित्व वायु का सामान्य है या क्या बहे प्रणामित वायु का साधारण धर्म है साधारण लक्षण है इसी प्रकार सर्वतोगति आकाशा तो सर्वतोगति आकाश कब्ज पुलिंग और लग्नसिंग दोनों में है सब का माता और तो यहाँ पर आ ना आकाशांग तो सर्वतोगति यहाँ पर क्या सर्वतोगतित्व तो कर लेना सर्वतोगतित्व तो सर्वतो तो ये आकाश का स्वास्थ्य सामान्य है या आकाश का साधारण लक्षण है इतना स्वरूप शब्द उच्च थे ये सभी इत का सभी स्वरूप शब्द से कहे जाते हैं स्वरूप शब्द से मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी का स्वा सामान्य मूर्ति और जल का स्वा सामान्य क्या और गन्नी का स्वा सामान्य स्वामान वायु का स्वामान प्रणामित्व और अवाकाश का स्व सामान्य सर्वतोपित्व तो ये सब किस शब्द से कहे जाते हैं स्वरूप शब्द से कहे जाते हैं आगे देखेंगे अब से सामान्य शब्दियों विशेषा सामान्य पर सामान्य वाले सामान्य सब तो यहाँ पर से कर सामान्य सब जो कर, बना लिया गया है शब्द है ना पूछता ना ना पापा है, और सामान्य सामान्य उसका कक्षिम रूप है तो सामान्य वाले तो सामान्य कर ये जो दुटी रूप क्या है स्वरूप तो स्वरूप करके क्या किया है स्वसामान्य सामान्य गर्थ है अपना साधारण लक्षण अपना साधारण धर्म तो अपने साधारण धर्म वाले कौन है ये पांच सामान्य से पंचारण धर्म वाले अपने साधारण धर्म वाले उणामी तौर प्रोटो गति तो अपने साधारण धर्म वाले इन पांचों के शब्दादी विशेष रूप है शब्दादी कैसे रूप है पंखी लग जाएगी सामान्य धर्म वाले इन पांचों के शब्दादी विशेष रूप है तथा उत्तम चा तथा उत्तम और वैसा कहा गया है जिसके द्वारा पंचशिकाचार्य के द्वारा युग सूत्र में इनके बहुत वचन आते हैं है ना पंचाचार्य का नाम महाभारत में आया है बहुत तो प्राचीन है समाचार है सब देखेंगे क्या तथा उत्तम और वैसा कहा गया है क्या कहा गया है एक जाति समन्विता मतलब एक जाति से युक्त यह काम कर चुता एक जाति से युक्त इन भूतों कि तो तो की धर्म मात्र से व्यावृत्ति होती है या केवल धर्म से व्यावृति होती है एक जाति से युक्त इनकी किससे से व्यावृत्ति होती है धर्म से व्यावृत्ति होती है तो भूतत्व जाति से हो गए पांच, भूत जाति से युक्त इन पांचों की धर्म मात्र से व्यावृत्ति हो जाएगी जैसे की पृथ्वी पृथ्वी की इतर से व्यावृत्ति करना हो तो किसके द्वारा भूति के द्वारा कठोरता के द्वारा पृथ्वी में कठोरता है जो कठोरता नहीं है और जल में जल की तरह से व्यावृत्ति करनी होगी तो किसके द्वारा स्नेह के द्वारा तो धर्म मात्र से व्यावृति हो, हो रही है और गन्नी की व्यावृति करना है वायु की चार से व्यावृति करना है तो श्रामी तो धर्म से व्यावृत्ति आकाश की इतरचार से व्यावृत्ति करना है तो सर्वतोदी तो एक जाति कौन भी भूत एक जाति से युक्त इन भूतों की धर्म से व्यावृत्ति होती है धर्म प्रभति क्या यही मूर्ति स्नेह उष्णता प्रणाम इस तौर प्रवत हो तो। और ऐसा भी आप ये इनको लगा सकते हैं कि एक जाति मान लो हो गया आपका ये पृथ्वी है न तो एक जाति होगी गई पृथ्वी उससे युक्त पृथ्वी नींबू वगैरह नींबू संतरा आम ये सब ये क्या हो गए पृथ्वी तो है तो एक जाति से युक्त इन सभी की जो अवान्तर पृथ्वी है संतरा आम तो इनकी धर्म मात्र से व्यावृत्ति हो जाएगी तो किन धर्मो से फिर तो व्यावृति आपको दूसरे धर्मों से करनी पड़ेगी कोई अम्ल है कोई मधुर है ऐसा अलग अलग धर्म लगाना पड़ेगा है ना यहाँ वो कहे नहीं है इसलिए जो पहले से बताया वही प्रभावित है और ऐसा लगाना वो तो एक प्रस्तुति जाती है संयुक्त संतरा मधुरत्व और अमृत तो, मधुर और अम्ल धर्मो के द्वारा व्यावृत्ति होती है ऐसा कुछ करना पड़ेगा ही लगाना जाएंगे अच्छा तो वही है जो भी बताया बैठे सामान्य विशेष समुदाय में बहुत समानता है शांत शास्त्र में और योग शास्त्र में समानता अधिक है के वचन को दोनों मानते हैं अब वे शांति का खंडन करने के लिए लोग जानते हैं क्या करते हैं ईश्वर विश्व की शांत को उसमें ईश्वर का वर्णन नहीं है इतना ही है वास्तव में है क्या की ईश्वर का प्रतिपादन अपेक्षित न होने से वहां वर्णन इसको उठाकर खंडन करते करतेचार्य महाभारत में श्री और भागवत में शांति का बहुत सुंदर वर्णन है उसका सबसे कृषान से रोकते हैं है ना यहाँ शंकर राम ये दोनों क्या करते हैं सांखे करते हैं विरम करते है, है। मतलब जो अच्छाई आ जाए वो हमारी या दूसरे ही नहीं है सीधी बात है यही हुआ ना इतनी अच्छी बात सांघ साथ में कोई अच्छी बात नहीं कही जा सकती है क्या सांघा जो अच्छाई है वो हमारी ये सब जबकि बहुत बढ़िया सांघ शास्त्र का महाभारत भागवत का जो काम उसमें ईश्वर का भी वर्णन है ईश्वरवादी शांत नहीं है प्राचीन संघ सूत्रों का भी कोई दृढ़ नहीं देते हैं चार कट नहीं सकता है ना सांसूत्र कबीर के हैं तो उनका वो कोई नहीं देगा मतलब ऐसा और जो भागवत और रामायण में शांत है ना उसमें महाभारत में उसको सबसे वेदांत तो वेदांत के कोई विरोध थोड़ा है आचार्यों में यही है एक दूसरे की जो है ना कुछ पकड़ने की बातें और संतों में नीचे गुरु नानक है तुभा महाराज इनमें ऐसा कुछ सबको तो तो स्वीकार करना है हालांकि आचार्यों ने किया यही है कि तत्व तो समझाने के लिए ऐसा किया है उनका अभिप्राय इसमें नहीं खराब है पकड़ते है इसका ये खंडन मुझे खराब नहीं कोई खराब नहीं इस बात को समझ लेना बुद्ध धर्म में साधना की बहुत बहुत अभी भी बहुत लोग बहुत अच्छी अच्छी साधना करते हैं बहुत ऊंची साधना करते हैं वो साधना को यदि ध्यान में रखें तो बुद्धों के सामने भारतीय और ये हिंदू जो आजकल कहे जाते हैं जो पिछले हुए हैं बहुत ऊँची साधना है वो लोग ऐसा किसी को तिरस्कार नहीं करना चाहिए किसी धर्म का ये सब है ना उनका जो अच्छा है हमारी जो बुराई वो दूसरे की यही आचार्य गुरु की तो है। नहीं नहीं नहीं नहीं। तो ये ऐसे पूर्ण वाद को काटना हैं। तो यहाँ यह है ना कि बहुत पुराना शास्त्र है आगे देखेंगे जब संगति लगाना नहीं आती तो है सद की तो शांकर वेदांति बोलते हैं ये बुद्धि का जीवली पूरे वेद मानने की नहीं मान रहे हैं तो उसमें कोई दूसरी पुष्टि आ सकती है क्या लगता है और ध्यान देंगे कहा गया सामान्य अत्र, अत्र के है? सांधियोग सांधियोग में सामान का है सांख्य सांख्य विशेष में सामान्य और विशेष का समुदाय द्रव्य कहा जाता है शांति सांख्य सिद्धांत में सामान्य और विशेष के समुदाय को द्रव्य कहा जाता है द्रव्य किसे कहा जाता है सामान्य और विशेष के समुदाय को मतलब कुछ सामान्य धर्म कुछ विशेष धर्म है कुछ सामान्य धर्म हुए कुछ क्या हुए विशेष धर्म या कुछ सामान्य रूप हुए कुछ विशेष रूप हुए सूत्र में इस फूल शब्द से क्या कहा गया विशेष और स्वरूप से क्या कहा गया सामान्य समझ में सूत्र में इस फूल से क्या कहा गया विशेष और स्वरूप से क्या कहा गया सामान्य तो अब ध्यान देंगे सामान्य और विशेष का संस्थान शास्त्र में सामान्य और विशेष का समुदाय भी कहा जाता है न्याय वैशेषिक दर्शन में क्या है ये धर्मों का आश्रय गुणाश्रय द्रव्य गुण का आश्रय या धर्म के आश्रय को द्रव्य कहते हैं और यहाँ पर क्या है कि उन धर्मों का समुदाय ही द्रव्य है तो इस दृष्टि से कहा गया है कि द्रव्य मतलब क्या है कि द्रव्य को उससे अलग नहीं कर सकते हैं इस दृष्टि से कह दिया है हालांकि शांति योग की परिभाषा उसकी न्याय वैशेषिक की परिभाषा दूषित नहीं है पर योग सूत्र में इसलिए ऐसा कह दिया सामान्य और विशेष धर्म से अलग द्रव्य को दिखा सकते हैं वो से अलग गुण को दिखा सकते हैं इस दृष्टि से उन्होंने कह दिया बाकी वो न्याय न्यायिक की परिभाषा गलत नहीं है गुणा परिभाषा है। इस अभिप्राय ऐसी उन्होंने कह दिया कि सामान्य और सामान्य रूप और विशेष रूप का समुदाय क्या है द्रव्य है कहां सिद्धांत जिसको ही समुदाय ये सुना होगा द्वयो की स्थिति की दुष्ठा दो में रहने वाले को क्या कहते हैं दुष्ट संयोग दुष्ट।, दुष्ट है जो तो में रहता है पर यहाँ पर जुष्ठा तो वैसा अर्थ नहीं है कि दुष्ठो भी समूह है ना नहा पर इसका अर्थ है द्वयो की स्थिति सुना है ना कि द्वाभ्यान प्रकार ध्यान की स्थिति समूह दो प्रकार का होता है यहाँ द्वाप्याम्म द्वाप्यान की स्थिति दो रूपों से होता है द्वाप्यान की स्थिति या द्वाप्यान प्रकारा बयान की स्टति ये समूह दो रूपों से रहता है समूह कैसे रहता है ये ये बता रहे हैं जिसको भी समूह की ये वर्ग है कि समूह दो रूप से ही रहता है ये समूह कैसे रहता है समूह दो रूप से रहता है या समूह दो प्रकार से रहता है समूह कैसे रहता है दो प्रकार से रहता है अच्छा प्रकार यहाँ पर है दो प्रकार से स्थित ये समूह दो प्रकार से स्थित होता है या समूह दो प्रकार से रहता है पहला क्या है प्रत्यक्ष क्या है यहाँ पे भेदा प्रत्यक्ष अब यहाँ पर देखना शरीर क्या है एक समूह है किसका हस्त पादादि हस्त पाद मुख नासिका ना जीव इन सब हस्तपाद मुख आदि अवयों का समुदाय क्या है शरीर तो शरीर समूह है हस्तपात उधर आदि अवयोगों का समूह कौन है शरीर समूह बात ही सुनिए लेकिन शरीर यद्यपि अवयवों का समूह है और उन अवयोगों में भेद है की नहीं है शरीर अवयवों का समूह है और उन अवयों में क्या है लेकिन ध्यान देना शरीर शब्द के द्वारा भेद की प्रति होती है क्या नहीं होती शरीर शब्द समूह है अवयवों का समूह है लेकिन शरीर शब्द के द्वारा भेद की प्रती नहीं।, नहीं होती है अनुगत प्रत्यस्त का होता है वैसे अस्त पर यहाँ अर्थ करेंगे प्रतीत न होने वाला या प्रगत न होने वाला शब्द से प्रतीत न होने वाला कौन भेद शब्द से प्रतीत न होने वाले या शब्द से आप्रतिमान अप्रतिमान समझते हैं अज्ञात शब्द से शब्द शब्द से से अज्ञात शरीर शब्द से भेद ज्ञात होता है तो शब्द से अज्ञात भेद वाले अवयव में अनुगत रहने वाला शब्द से अज्ञात कौन है भेद और सब से अज्ञात भेद वाले अवय भेद वाला कौन है अवयो तो सब से अज्ञात भेद वाले अवयो में अनुगत रहने वाला या अवयो में विद्यमान रहने वाला ध्यान देंगे कहते हैं पट किस रहता है संखी में घट किस में रहता है कपाल में तो शरीर किसमें रहेगा और अवयों में हस्त आदि अवयो में रहेगा तो वही बताते हैं शब्द से अज्ञात भेद वाले अवयों में अनुगत रहने वाला कौन समूह कौन बताए ना समूह दो प्रकार का होता है तो तो प्रथम समूह को बता रहे हैं समूह दो प्रकार का होता है ना तो प्रथम समूह को बता रहे हैं कि प्रश्नित करते अज्ञात शब्द से, से अज्ञात भेद वाले शब्द से अज्ञात भेद वाले अवयवों में अनुगत रहने वाला शब्द से अज्ञात भेद वाले कौन से अवयव है हस्तपादाजी किस शब्द से अज्ञात शरीर शब्द से अज्ञात भेद वाले कौन से तो अवयव है हस्त हस्तपाद आदि अवय भेद है ना तो भेद तो वाले अवयव हो गए तो शब्द से अज्ञात भेदों वाले हस्तपादा अवय में विद्यमान रहने वाला कौन सा समूह शरीर रूप समूह कौन सी लग गई देखे शरीरम प्रथम समूह का उदाहरण क्या होगा शरीरम और वृक्ष को भी इसने घटा लीजिए कि वृक्ष क्या है देखो शाखा मूल शाखा है और उसका क्या होता है स्कंद तनाव होता है ना नीचे की उसको स्कंद कहते हैं में शाखा उपशाखा तृण मूल इन सब का समूह क्या है वृक्ष वृक्ष शब्द से उसके जो है ना शाखा प्रशाखा आदि अवयवों का भेद ज्ञात होता है, है? तो एक समूह रहा है, ने अवयों का भेद ज्ञात हो रहा है क्या तो सबसे वृक्ष क्या है शाखा प्रशाखा आदि अवयवों का भेद तो भेद वाले कौन हो गए वो अवय अवयव में अंदर कौन रहेगा अवयव में कौन विद्यमान रहेगा कौन है ये बताते हैं लगाइए बड़ी कि शब्द शब्द शब्द से से दिच्छ। दिच्छ। दिच्छ। दिच्छ से अज्ञात अज्ञात कौन सा और देखेंगे यूथम यूथम करते झुंड या समूह ऐसे क्या है यहाँ पर छात्रा नाम जूठा छात्रा नाम जूठा मनुष्य नाम मनुष्य नाम लूठा तो यहाँ पर यूठ देने से क्या है कि उसके जो घटक हैं, जो अवयो हैं, उसका भेद नहीं ज्ञात होता है तो सबसे अज्ञात भेद वाले अवयो में अंगत रह समूह और क्या याद वनम क्या इसमें एक दो तीन हाँ चतुर्थ समूह का उदाहरण है वनम तो वन किसे कहते हैं वृक्षार नाम समूह वनम वृक्षों के समूह को क्या कहते हैं वन तो वन कहने से तो भेद ज्ञात नहीं होता है तो वन सबसे अज्ञात भेद वाला कौन है अवयो कौन से अवयव वृक्षादी है अवयोग और उनमें अनुगत रहने वाला कौन है समूह एक समूह का उदाहरण ये हो गया ना ये है कि दो समूह दो प्रकार का होता है तो एक प्रकार का समूह अभी बता दिया से भेद वाले अवयवों में अनुगत रहने वाला समूह और दूसरे प्रकार का समूह अब बता रहे हैं शब्द उपास्य भेदावय अनुगतः शब्देन उपास करते ज्ञात शब्द से अज्ञात भेद वाले अवयो में अनुगत रहने वाला समूह है ना वहाँ प्रत्यस्मित था प्रत्यक्षित का अर्थ क्या था अज्ञात किससे अज्ञात शब्द से और यहाँ उपाध्य है उपास्य का अर्थ ज्ञात है नादिन शब्द से ज्ञात तो शब्द से ज्ञात को क्या होगा भेद शब्द से ज्ञात भेद वाले अवयवों में अनुगत रहने वाला समूह जैसे कहा जाए उभे देव मनुष्या देवता और मनुष्य दे दोनों भूखजन दो है ना देव मनुष्या देवता और मनुष्य दे दोनों का समूह देवता और मनुष्य दोनों का मतलब तो देवता और मनुष्य दोनों उभय तो देव देव मनुष्य देवता और मनुष्य दोनों तो जब उभय देव मनुष्य ऐसा शब्द प्रयोग किया गया तो इस शब्द के द्वारा भेद ज्ञात हो रहा है कि नहीं अवयोग का जब उभय लगा हुआ स्पष्ट इस कर से देवता और मनुष्य दोनों तो देवता और मनुष्य का भेद ज्ञात हो रहा है कि नहीं और भेद किससे ज्ञात हो रहा है यहाँ शब्द से है न देव मनुष्य ऐसा जो शब्द प्रयोग है शब्द से क्या ज्ञात हो रहा है भेद लगाइए शब्द अनुपात शब्द से ज्ञात क्या है भेद और शब्द से ज्ञात भेद वाले कौन सा उपयोग है किसका किसका भेद देवता हो मनुष्य का तो शब्द से ज्ञात भेद वाले कौन सा उपयोग देवता हो मनुष्य तो शब्द से ज्ञात भेद वाले अवयो में अनुगत रहने वाला शब्द से ज्ञात भेद वाले देव और मनुष्य रूप अवयो में रहने वाला क्या रहेगा समूह समूह समूह इन दो समूह अवियो यह है इस सब से जात भेदियों में रहने वाला क्या होता है समूह हो गया हो गया तो ये दूसरे प्रकार का समूह हो गया अब इसको इसको ही बताते हैं कि समूह एको भागो देवा समूह का एक भाग क्या है जो है और समूह से द्वितीय भागा मनुष्य है समूह से काेंगे समूह से द्वितीय भागा मनुष्य और समूह का द्वितीय भाग क्या है मनुष्य तापध्यामे हो तापभ्याम कर रहे देव दे। मनुष्य अभ्यामे हो देवता उन उन दो शब्दों के द्वारा उन दो शब्दों के द्वारा या उन दो के द्वारा ही समूह कहा है क्या कहा जाता है समूह हाँ। अब ध्यान देंगे भेदा भेद विवक्षित हाँ और वह समूह विवक्षित भेद और विवक्षित अभेद वाला होता है वो समूह कैसा होता है विवक्षित भेद वाला और विवक्षित अभेद वाला होता है मतलब समूह में कहीं भेद विवक्षित होगा कहीं पर समूह में अभेद भी विवक्षित होगा वक्तुम वक्तुष्ट कहीं ने को इष्ट कहीं पर विवक्षित भेद वाला होगा समूह कहीं पर क्या होगा अविवक्षित भेद वाला कौन होगा समूह ये दु प्रकार के समूह का के लिए बताया जा रहा है दु प्रकार का समूह क्या था सब्जेनोपास भेदा हुई होगा अनुगता सुनूंगा इसके लिए कहा जाता है कहते हुआ समूह तो भेद्पक्षिक भेद भेद वाला और द्विपक्षिक अभेद वाला होता है जैसे आप ध्यान लेंगे कहने की रीति है दो दो रीतिया है कहने की आम्रा नाम बनम मतलब आम का वन आम का यहाँ पर समास क्या है सी कमास है आम का बन तो आम का बन बन क्या है समूह है बन क्या है तो समूह को कहा जा रहा है और एक आगे उदाहरण थोड़ा आगे लिखा है आम्र वनम क्या है यहाँ पर कर्मधारे समास है आमराणी क्या थे बनानी आमराणी क्या यहाँ कत्र आमरा नाम वनम ऐसा नहीं है यहाँ पर आमराणी क्या थे बनानी जो आम है वही बने जो आम है वही तो दो कहने की रीति हुई कर्मधारे समास करके आम्रवनम ऐसी एक रीति और सष्टी शत्रु समाज करके बोलना आमरा नाम वनम ये दूसरी रीति दो रीति हुई तो आप बताइए दो तरीके बोलने के है आमरा वनम और आम्रवणम इसमें विवक्त तो अच्छा वन क्या होता है समूह तो विवक्षित भेद वाला समूह किन शब्दों से कहा जा रहा है बोलो और अभिवक्षित भेद वाला अभिवक्षित जीवक्षित भेद वाला समूह किन शब्दों से कहा जाता है और जीवक्षित अभेद वाला समूह किन शब्दों से कहा जाता है बोलो दो शब्द हैं एक शब्द आमरा दूसरा शब्द आमरा आम्र वणम बोलो विवक्षित भेद वाला समूह कौन है है आमरा नाम तस्ती लगाई आम्रम आम का तो सष्टी ही भेद में लगी हुई है है ना तो विवक्षित भेद वाला समूह सष्टी हो रहा है अमराण आम वनम अबिवक्षित अभेद वाला समूह समूहित अभेद वाले समूह किन शब्दों से ज्ञात हो रहा है आम्र वनम जो आमराणी क्या थे बनानी जो आम है वही बने यहाँ अभेद विवक्षित है तो संति लगाएंगे की विवक्षित भेद वाला और विवक्षित अभेद वाला समूह होता है क्या तथा विवक्षित भेद वाला और विवक्षित अभेद वाला सावक्षित भेद वाला समूह और विवक्षित अभेद वाला समूह और इसी प्रकार ब्राह्मणा नाम संघा तस्टी तस्त्रुप करके बोलने की रीति है और ब्राह्मण संघा ऐसा कर्मधार्य समाप्त करके बोलने की रीति है तो समूह को बोलने के लिए दोनों वाक्य है एक वाक्य है ब्राह्मणा नाम संघा दूसरा वाक्य है ब्राह्मण संघा तो दोनों समूह अर्थ तो बता रहे हैं तो विवक्षित भेद वाला समूह किन शब्दों से कहा जाएगा बोलो ब्राह्मण नाम भेद वाला समूह किन शब्दों से कहा जाएगा ब्राह्मण संघा किन शब्दों से कहा जाएगा अच्छा जी बोलो विवक्षा है ब्राह्मण जो ब्राह्मण है वही समूह है ना समूह वहाँ ब्राह्मणों से अतिरिक्त नहीं है समूह ब्राह्मणों से अतिरिक्त नहीं है सब सुन दिवा ब्राह्मण महाराष्ट्र में कम है ब्राह्मण उत्तर में बहुत है उत्तराखंड में बहुत है हिमाचल में बहुत है उत्तर प्रदेश में बहुत है बहुत ज्यादा भेद आबादी है और महाराष्ट्र में बहुत कम है और ध्यान देंगे बौद्धिक वत होता है पहला ब्राह्मण को आइए ध्यान देंगे कहा गया पाठ अपना सा पुनर्विधा पुनः सा विविधा सा समूह समूह दो प्रकार का है खुना हुआ समूह दो प्रकार वाला है प्रकार अंतर से भेज सकते हैं युक्त सिद्ध अवयव अयुक्त क्या युद्ध सिद्धावय क्या अयु सिद्धाव्युद्ध का पृथक सिद्ध अवयोग वाला समूह और अपृथक सिद्ध अवयोग वाला समूह क्या पृथक सिद्ध अवयोग वाला समूह और अपृथक सिद्ध अवयोग वाला समूह शरीर एक समूह शरीर क्या है इसके अवयव क्या है हस्त आदादी तो अवयव प्रसक सिद्ध है कि अप्रस सिद्ध है प्रसाव देखो सुनो शरीर भी एक समूह है शरीर भी एक क्या है समूह है और वन भी एक समूह है शरीर भी एक समूह है।, है और वन भी एक समूह है शरीर के अवयव हस्तकाल हैं। है अवन के अवयव क्या है वृक्षादी है वृक्ष आदि है तो अवयव तो दोनों दिन् के हुए सिद्ध का क्या पृथक सिद्ध अवयोग अवय वाला अलग ज्ञात अलग अलग जैसे एक अलग अलग तो पृथक सिद्ध अवयव वाला समूह कौन है और पृथक सिद्ध अवयव वाला समूह कौन है वन और वृक्ष में बताइए वन कैसा है पृथक सिद्ध अवय वाला समूह है और शरीर कैसा है अप्रस अवय वाला समूह है ये ये प्रसन्न प्रसन्न स्थित है वैसे की जो है ना दृष्टि में बन बन में वृक्ष अलग अलग स्थित है ऐसे ये अलग अलग स्थित है क्या सब अलग अलग स्थित हो फिर मिला के उसको शरीर कहा जाए तो अलग अलग स्थित है क्या ये अप्रस स्थित है सब पृथक पृथ्वी स्थिति है पृथ्व प्रसक कर दो शरीर ही रहेगा क्या समूह नहीं रहेगा ऐसा तो अप्रस ये कैसे है और भिन्न में भी वस्तु का अंतर होता है hmm. पृथक और भिन्न शब्द के प्रयोग में भी अंतर होता है जिसे ध्यान की, की, की नहीं है जो गंध गुण है द्रव्य है एक गुण है एक द्रव्य है तो पृथ्वी की गंध पृथ्वी से इस पृथ्वी की गन्ध पृथ्वी से पृथक कहीं स्थित है तो अप्रथ स्थित है वहाँ पर आप पृथक को कहो या कृथक को, है।, है।, तो तो तो है।, है।, तो है ना गंध पृथ्वी से भिन्न है लेकिन गंध पृथ्वी से पृथक नहीं तो भिन्न और पृथक शब्दों का प्रयोग में भी अंतर है ये ध्यान रखना कभी गीतावेद आया है वो है पृथक अस्थि ऐसा कुछ है कि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो परमात्मा से पृथक स्थित हो जो आप पृथक का तो, कर तो नहीं है ऐसी वो याद है ऐसा कोई है वहाँ पर सब ऐसा है मैं याद दिलाना चल बता दूंगा ये नहीं ये तो मतलब उससे रहित कोई नहीं हो उसमें ऐसा कुछ है ये ये ऐसा बोलो मजा भूतम से राजो यहाँ कोई आया ऐसा नहीं नहीं ना था था मया मया परमात्मा के बिना जगत नहीं हाँ वो तो बिना आ गया है मतलब भगवान के बिना कुछ कहीं नहीं कह रहे हैं तो सब कुछ उनसे इस छोड़ो तो मैं यही कहना चाहता हूँ मेरा इतना ही अभिप्राय है यहाँ कहने का कि भिन्न और पृथक शब्द के अर्थ में भेद होता है सामान्यतः लोग समझते हैं जो भिन्न और पृथक पर्याय शब्द हैं पर्याय नहीं है दोनों है ना दोनों पर्याय नहीं, नहीं इस बात को ध्यान रखिएगा पृथ्वी से गंध भिन्न है लेकिन पृथ्वी से पृथक नहीं है पृथक विभाग हो गई भिन्न होने पर भी अपृथक है वो भिन्न है लेकिन पृथक नहीं है ऐसा समझना चाहिए तो अब देखना तो जगत परमात्मा से पृथक नहीं है जो प्रकृति प्रकृति वगैरह है ना जो प्रकृति वगैरह है ये भिन्न है लेकिन पृथक नहीं है इस प्रकार भी जो है पृथक नहीं है इस प्रकार भी अद्वैत जो है सुखी में काउा घरता है काम है सूत्रों तो तो में, में है ना गीता में है कहीं सुन सूत्रों में माया नहीं है ये तो जो भगवान की भक्ति नहीं करते है माया की उपासना करने वाले लोगो ने वो सब लगा सकता है वो तो माया ही सब जगह होती है हाँ माया ही नहीं भाई कहाँ से आगे माया का सब्जियों को यह है वर्णन नहीं, नहीं, नहीं। अब जो जो है अब तो क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं तो भगवान की प्रासना करते हैं वो माया वाली माया की उपासना करते हैं कि माया उपाधि वाला उपासना तो माया का ही उपासना है माया प्राप्ति के लिए मुख को सुनने होता है माया माया करने भगवान का नाम लेने की माया के बिना इन लोगों को कर भी नहीं पड़ता है भी चर्चा है माया को नहीं तो भगवान से जुड़ रहेगा सभी माया का कोई वर्णी माया क्या कर सकती है ऐसा तो तो कहीं नहीं पंचायत हाँ। माया रूपी तो धेनु के दो बचते हैं एक जीव और वे ईश्वर पंचाय कहता है तो माया रूपी धेनु के दो बछड़े हैं एक जीव और एक ईश्वर तो उसके अनुसार बड़ा कौन हो गया पंचायत के अनुसार माया माया बड़ी हो गई हो गया छोटा राम सुखदास जी महाराज कहते थे नहीं ऐसा ऐसा पाप किया है, है कर तो कर, कोई बेटी कैसा कह सकता है तो तो ये है। ये है, ये है, तो महाराज मना कर तो जो वेद है, है देने की नहीं। नहीं। एक तरीके से, से हैं। ये माया को बड़ा कहना सब लोग ईश्वर को भी बड़ा श्रुति में जहाँ देखो सर्व स्वामिधा मगरा भी ईश्वर की महिला है और तरह को श्रुति कहती है वहाँ भी माया का कहीं श्रुति नामी नहीं लेती है सभी संविधा मगर किया नाम लेती ही नहीं तो है। मैंने प्रसंगानुसार इतना बताया की भिन्न और पृथक इन शब्दों में क्या है भेद है इसलिए भी जो है ना वो तो अद्वैत की सिद्धि होती है एक प्रकार से इसलिए मैं गुरु और ब्रह्म सूत्र एक अभिप्राय का है इस प्रथक स्थिति न होने से अभेद जो है ये ब्रह्म सूत्र का देते हैं को लेकर ब्रह्म सूत्र में कहीं तो नहीं है में इस प्रकार के होने से तो ब्रह्म सूत्र में स्वयं के भी है तो दिया है अब ये ध्यान देंगे कहा गए यहाँ पर अमराणा हो न ब्राह्मणा संग्रह हो गया हाँ युद्ध गव्यव वाला और अयुष गव्यो वाला युद्ध का तथा प्रसिद्ध वाला समूह जैसे वन और झुंड ये प्रसितवर्व वाला समूह है ना अवयव प्रसक प्रसक होते हैं ना समूह के मिलाकर के वो वन कहे जाएंगे मिलाकर संघ कहे जाएंगे अयुष सिद्धावय वाला संघाता की अप्रस अवय वाला समूह संघातक समूह अप्रशक्त गवय वाला समूह कौन है शरीर इसके अवयव ऐसे प्रसक ऐसे रहते हैं अलग अलग करके रख दो होगा सभी तुम्हें होगा प्रथक्शित देंगे तो ये बहुत समझने की जरूरत है तो ये जो जीव हो या प्रकृति हो ये सब भगवान के आश्रित है और ये भगवान के आश्रित है, है और ये कैसा है पृथक्त या पृथक्त भगवान के बिना रह सकता है नदस्थी क्या बोला पहले हाँ ये न ऐसी hmm. कोई भी वस्तु नहीं चरा नहीं के बिना भाव सम्बन्धा तो नहीं होता है तो वह नी और भव के शुरू के एक है। क्या वी के बिना धूम नहीं होता है तो परमात्मा के बिना जगत नहीं मतलब परमात्मा के बिना जीव और प्रकृति नहीं परमात्मा के बिना जी वो नहीं है यही है मतलब तो परमात्मा के बिना नहीं है और तो परमात्मा के परमात्मा के बिना नहीं है मतलब तो परमात्मा से ही सब है इसलिए अद्वैत है इसलिए अद्वैत है तो है ना गीता बोलते के बिना धूम नहीं है तो वहाँ धूम को मिथ्या करना ऐसा कुछ है क्या तो वैसे ही मैं किसी को नहीं करना है परमात्मा के बिना ये नहीं है मतलब परमात्मा से ही सब कुछ है इसलिए भेद ऐसा ब्रह्म सूत्र में भी ऐसी रीतियाँ अश्विया जी ने लिखी दिया ब्रम बताने तो ऐसा कोई चराचर प्राणी नहीं है जो कि मेरे बिना हो सब उसमें है और किस संबंध से कैसे है वो कैसे स्थित होगा आप कृथक स्थित है कि आप कृथक स्थित है अब कृथक अब कथक स्थित है ये ध्यान रखिएगा यही अंतर है कि वो प्रकृति जो परमात्मा में स्थित है वो कृथक नहीं आप कथक है नहीं है अब ध्यान देंगे कहाँ भी आप अपना जी भिन्न है भिन्न है लेकिन उसे अकृथक है बस पृथक नहीं है नहीं है। और ये जो है ना जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक होगी ज्ञान न होने पर और वो जो है उसकी है नहीं। तो भगवान आज ध्यान देंगे कहा गया पाठ आयुषि आयु सिद्ध अवयोग वाला समूह जैसे और वृक्ष में कौन से अवयव है ऐसा था आगे और परमाणु हाँ परमाणु को भी ध्यान देना योग सूत्रकार साधियों मानते है, है ना कैसा मानते हैं मतलब भी कल बताएंगे इस पर है ना कर्णाटिका परमाणु इस पर कल बताएंगे इनके अनुसार साधियों याद दिलाना थोड़ा सा तुलना कर देंगे न्याय के साथ मिलते। तो ये ध्यान रखना भिन्न और कृषक शब्द पर नहीं है ये ध्यान रखना भिन्न उन्हें पर भी कोई वस्तु कृषक होगी कोई पृथक नहीं होगी ये ध्यान रखिएगा अब देखो ये जो देह है ये आत्मा से भिन्न है लेकिन अभी जब तक आपका जीवन है तो जीवन काल में ये आत्मा से पृथक स्थिर है शरीर क्या जब तक आपका कर्म है तब तक ये कैसा स्थित आप है आपका है पूरी तरह भिन्न है जैसे की आपसे भिन्न मकान भी है आपसे भिन्न आपका शरीर भी है लेकिन मकान कैसा स्थिर है आपसे है और शरीर कैसा ऐसा स्थित है आप ये अंतर है तो वैसे ये पूरा संसार को संचालन करने वाले भगवान ने एक एक आत्मा इस शरीर में लेके इसका संचालन करती है पूरे शरीर संसार का संचालन करने वाले भगवान ने तो सब क्या है उनमें सब प्रक है भगवान से अलग कभी भी कोई वस्तु नहीं हो सकती नहीं ये समझे की अब्सूत्र